श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनसठ अट्ठाईस नवंबर अट्ठारह सौ ब्राह्म समाज और ईश्वर का ऐश्वर्य वर्णन त्रिगुणातीत भक्त वार्तालाप करते हुए श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हो गए हैं केशव के साथ हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं कमरे भर के लोग एकाग्रचित्त से उनकी सब बातें सुनते और उन्हें देखते हैं सभी निर्वाह हैं कि तुम कैसे हो आदि व्यवहारिक बातें तो होती ही नहीं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 तुम्हारी देह से कुल गहने निकाल लिए गए और तुम कुछ ना कर सके मैंने उससे कहा यह तुम्हारी कैसी बात है तुम जिसके सामने गहने गहने चिल्लाते हो उनके लिए ये सब मिट्टी के ढेरे हैं लक्ष्मी जिनकी शक्ति है क्या वे तुम्हारे चोरी गए इन कुछ रूपियों के लिए परेशान होंगे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए क्या ईश्वर ऐश्वर्य के भी वस्म है वे तो भक्ति के वस्म हैं जानते हो वे क्या चाहते हैं वे रुपया नहीं चाहते भाव प्रेम भक्ति विवेक वैराग्य ये सब चाहते हैं जिसका जैसा भाव होता है वह ईश्वर को वैसा ही देखता है जो तमोगुणी भक्त है वह देखता है कि माँ बकरा खाती है वह बकरे की बलि भी देता है रजोगुणी भक्त नाना प्रकार के व्यंजन और अन्य पकवान चढ़ाता है सतोगुणी भक्त की पूजा में आडंबर नहीं होता उसकी पूजा लोग समझ में नहीं पाते फूल नहीं मिलते तो वह बिल्वपत्र और गंगा जल से ही पूजा कर लेता है थोड़े से चावलों या दो बतासों का ही भोग लगा देता है कभी कभी खीर पकाकर ही ठाकुर जी को निवेदित कर देता है एक और है त्रिगुणातीत भक्त उसका स्वभाव बालकों जैसा होता है ईश्वर का नाम लेना ही उसकी पूजा है वह बस उनका नाम ही जपता रहता है